पूर्व सरपंच हरिपुर देहरादून जिले उत्तराखण्ड बातचीत करेंगे आज पूर्व सरपंच रेखा चौधरी आज आजीविका मिशन से जुड़ी हुई है आप आजीविका मिशन के बारे में और फिर हरिपुर में महिलाओं के ग्रुप्स सभी ग्रुप्स मिलके क्या क्या काम चलाते हैं आजीविका के जरिए ये सब आज बताने जा रहे हैं रेखा जी आइए आपको स्वागत आप सभी को मेरा नमस्कार मैं रेखा चौधरी पूर्व ग्राम प्रधान हरिपुर ब्लॉक कालसी जिला देहरादून उत्तराखण्ड से धन्यवाद देना चाहूंगी मैं और जिन्होंने की मुझे यहाँ पर अपने बारे में कुछ कहने का मौका दिया मैं 2014 से दो हजार तक में प्रधान रही हूँ और मैं एक महिला प्रधान होने के नाते मुझे ये खुशी भी हुई की मैं अपनी पंचायत में फोकस महिलाओं के ऊपर रखूं और काम करूँ मुझे सभी का सहयोग मिला मेरे कार्यकाल में नौ मेंबर थे जिसमें से मेरी सात वार्ड मेंबर महिलाएं थी और हमने सभी ने अपनी प्रयास से पंचायत में काफ़ी विकास के काम किए हैं चाहे वो सरपंच कार्यकाल में मैंने अपनी पंचायत में मनरेगा योजना से बहुत काम किया है एक विश्व बैंक द्वारा चलाई गई योजना जलागम परियोजना से मेरे यहाँ पर बहुत अच्छे कार्य हुए हैं भूमि संरक्षण के ऊपर अच्छे कार्य हुए हैं, बाल विकास पंचायती राज कृषि विभाग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आदि कई विभागों के साथ मिलकर मैंने अपनी पंचायतों में विकास के काम किए हैं हमारे यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते जब भी बारिश आती है तो बहुत जमीन का कटाव हो जाता है मैंने अपनी पहली प्राथमिकता वहाँ पर दी और दूसरी प्राथमिकता मेरी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास पर रही मैंने अपने अथक प्रयास से और सभी विभागीय के सहयोग से चेक डैम निर्माण पशु आवास नहरें मनरेगा से जो भी हमारे नदी थी वहाँ पर जाल निर्माण का कार्य किया जहाँ रोड नहीं थी वहां पर मैंने अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया और उनके अथक प्रयास से मेरी पंचायत में रोड भी बनी हैं महिला सशक्तिकरण के लिए मैंने जलागम परियोजना से निर्मल वर्ग से जो महिलाएं आती थी उनको आर्थिक सहायता दिलाई ट्रेनिंग्स कराई मैंने उनके लिए कैंडल ट्रेनिंग्स मशरूम उत्पादन पौधशाला निर्माण राशन पैकिंग आदि बकरी पालन पशु पालन जो महिलाएं जिस तरह से काम कर सकती थी मैंने उस तरह से उनको काम दिया और आज बहुत खुशी होती है मुझे कि वो अपने काम बहुत अच्छे से निभा रही हैं। ये आप आजीविका के अंदर क्या क्या काम करते हैं पहले जब आप सरपंच थे तब आप महिलाओं को जोड़ कर, ये सभी काम आपने करवाए थे मेरा कार्यकाल प्रधान से कार्यकाल पूरा हुआ आरक्षण होने के वजह से मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकी लेकिन मेरे मन में समाज के लिए कुछ करने की भावना थी तो मैं महिलाओं के बीच में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मैंने अपनी पंचायत में गाँव में सोलह एस महिलाओं के बनाए फिर हमने अपना एक ग्राम संगठन बनाया जिसमें सभी महिलाओं की भागीदारी होती है और थोड़ी थोड़ी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के बावजूद हमने एक सामूहिक रूप से कार्य करना शुरू किया हमारे यहाँ पर इस समय कोरोना के लिए जो भी देश में महामारी आई है उसके लिए हमने अपने तरह तरफ से एक मास्क का जो पूरा एक टारगेट हमने पूरा किया सबको फ्री हमने सिल कर मार्क्स दिए और इसमें हमारे अधिकारी वर्ग ने हमें बहुत सहयोग दिया हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट भी किया सभी और हमारे हम अपने जन जनप्रतिनिधि का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे एक बार कहने से उन्होंने हमें अपने तरफ से भी राशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया और हमने जागरूकता अभियान चलाया और हमने पुलिस हेल्थ डिपार्टमेंट इन सब को सम्मानित किया मेरी पंचायत की आशा आंगनवाडी सभी को मैंने सम्मानित किया कि वो इस महा वैश्विक महामारी में बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और कोई भी अथक अगर मुझसे कोशिश की गई मैं उनके काम आ सकी हमने पूरी कोशिश की कि हम उनके काम आए और देश के लिए कुछ करें आजीविका का जो मिशन है जो मिशन है आजीविका के गरीब जो हमारी महिलाएं हैं उनको हमने रोजगार से जोड़ने का काम करना है और वही काम ट्रेनिंग के माध्यम से और कुछ सरकार से फंडिंग लेकर हमारी महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं कृषि विभाग से उनको आज बहुत सामान मिला है ट्रैक्टर मिला है उनको जिससे कि वो अपने खेत में खुद अपना ट्रैक्टर चला लेती है उनको काफी इस तरह के सामान मिले हैं कि आराम से उनकी खेती भी हो जाती है और आमदनी भी बढ़ रही है था जब मेरा पीएम मोदी जी के यहाँ सम्मानित के लिए हो रहा था प्रधानमंत्री के यहाँ तब में उन्होंने कहा था कि आप अपनी वो बनाइए तब मेरा उसके बाद में बहुत काम किया है उसमें जितना काम दिख रहा है उसके बाद मैंने उसके बाद भी मैंने बहुत काम किया है क्योंकि वो मैंने काफी पहले बना के दे दिया था मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में बाद भी मैंने काम किया मुझे उत्तराखण्ड सरकार से मुझे 2015 में 2016 में 2017 में मुझे पुरस्कार सम्मानित किया है क्या गया है यहाँ पर दो में भी मुझे सम्मानित किया गया और विभिन्न संस्थाओं से सम्मानित किया जाता है कि उस उसको देख के उस अपने उस जो हमें प्यार मिलता है अपने उस चीज़ को देखकर हम बहुत खुशी होती है कि हम आगे भी कर लोगों के लिए काम करते अच्छा लगा मुझे कि आज एक ऐसे संस्थान से मुझे जुड़ने का मौका मिला है जो कि पूरे भारतवर्ष में पूरे भारत में अपने प्रशिक्षक जो वहाँ से चुन के आते हैं उन्हें तैयार करता है और पंचायतों को सशक्त बनाने का काम करता है किसी भी यदि हम बात करेंगे चाहे एस एस हों चाहे ग्राम प्रधान हों चाहे जिला पंचायत हो कोई भी यदि विकास तो शुरू पंचायत से ही होता है और वहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेनिंग्स दी जाती है बहुत अच्छा मुझे वहाँ पर लगा जाकर बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं तुरंत प्रधान से हटते ही मैं तुरंत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में जुड़ गई और उस चीज़ का मैं अभी फॉलो कर रही हूँ अच्छा ये आजीविका के जरिए आप लोग केवल महिलाओं के साथ काम क्यों करते हैं और महिलाओं को जोड़कर महिलाओं के साथ उनका स्वशक्तिकरण करने से और उनका औद्योगिक से जोड़ने से क्या फर्क होता है उन परिवार के अंदर और गाँव के अंदर आप थोड़ा बताएंगे महिलाओं को जोड़ने का मतलब ये है कि गाँव में जैसे कुछ काम होता है तो महिलाए कर लेती है पुरुष वर्ग बाहर भी जाकर अपनी रोजी रोटी की तलाश कर सकता है लेकिन महिलाए उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी बच्चों की जिम्मेदारी रहती है तो इस वजह से महिलाए बाहर ज्यादा काम नहीं कर ग्रामीण क्षेत्र में कुछ खेती होती है यदि कुछ समय उन निकलता है तो उससे वो अपने आजीविका के साधन ढूंढ लेती है और पुरुष को यदि बाहर के काम मिल जाता है तो वहां रह भी सकता है लेकिन महिला अपना परिवार छोड़कर वहां पर नहीं रह सकती अच्छा मतलब ये ये वैसा ही आप बता रहे है नहीं तो वहाँ के माहौल ऐसा है नहीं महिलाएं बाहर जाके काम नहीं कर सकते महिला उनको अपने परिवार के साथ रहना है उन्हीं के साथ रहके ही काम करना है नहीं तो औद्योगिकरण से उनको गाँव के अंदर जो भी मिलता है काम उसी काम से पैसे कमाना है ऐसा कुछ है क्या वहाँ पे सोच विचार ऐसी सोच नहीं है जागरूकता है शिक्षित महिलाए बाहर काम कर रही है जो ऐसा की महिलाएं बाहर काम नहीं करेंगी ऐसा यहाँ पर भी नहीं है यहां पर भी जो शिक्षित महिलाएं है वो बाहर काम कर रही हैं, सर्विस कर रही हैं, काफी ने अपने अलग उद्योग लगाए हैं और अच्छा नाम कमाया है जो आजीविका मिशन का जो उद्देश्य है वो जो महिलाएं घर में रह कर काम कर सके कुछ ऐसे जी महिलाएं हमारी ऐसी है जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और सरपंच के पद पर है उसमें से एक मैं भी हूँ मैंने भी से ही 2002 में ही अध्यक्ष बनी थी और सरपंच बनी हूँ जो मुझसे सीखा है, जो मेरे अनुभव हैं, मैं अपने साथ उन महिलाओं को भी देती हूँ कि वो भी आगे आए और काम करें और मान सम्मान समाज में पाएं अच्छा आपको कुछ फर्क रहा जब आप कार्यकर्ता थे एस एच जी में कार्यकर्ता और एस से आप सरपंच बने उसके बाद आजीविका को आप अपने गाँव में कोआर्डिनेट कर रहे हैं उसके माध्यम से आप महिलाओं को सशक्तिकरण और आर्थिक मामलों में उनको सपोर्ट ये सब कर रहा है ना ये आपको कैसा लगता है बहुत अनुभव रहा जब मैं एस में थी तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी धीरे धीरे विभागों के साथ मिलकर मुझे जानकारी हुई और जब मैं सरपंच बनी तो मुझे, मैंने उन जानकारी का फायदा उठाया और अपनी पंचायत में अधिक से अधिक काम किया जितना मुझे समय मिला पांच साल का मैंने अपने प्रयासों से जो मेरा एस के माध्यम से अनुभव रहा है कि यदि मैं बन जाती तो मैं ये भी काम करती अपनी पंचायत के लिए मैं ये भी काम करती मैंने उसी पर 5 साल फोकस रखा और जब मेरा कार्यकाल खत्म हुआ तो मैं अपने मार्ग से नहीं हटी मैं आजीविका मिशन से जुड़ कर और साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, अपने आजीविका मिशन राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन को कि उन्होंने मुझे मुझे काम करने का मौका दिया और जो काम मेरे अधूरे रह गए थे वो मैं इस परियोजना के माध्यम से अपनी पंचायत में अपने क्षेत्र में कर रही हूँ अच्छा ये आजीविका के माध्यम से आप कितने सारे महिलाओं के साथ काम करते हैं आपके हरिपुर के गाँव के महिलाओं के अंदर क्या क्या क्षमता है हमारी जी हाँ आज, मेरे साथ इस समय हमारे जो यदि मैं अपने पूरे ब्लॉक की बात करती हूँ तो हमारे साथ इस समय दो के करीब महिलाए जुड़ी है मेरी अपनी पंचायत में सोलह दमो बने हैं जिसकी की मैं अध्यक्ष हूँ प्रत्येक गाँव में इसी तरह से ग्राम संगठन बनाए जाते हैं फिर उसके बाद फेडरेशन बनता है और जो ट्रेनिंग्स की बात है वो हमारे हमें ट्रेनिंग अचार पापड़ मुरब्बा हमें कैंडल की मशरूम की हमें सिलाई की बैग बनाने की मास बनाने जो भी ट्रेनिंग्स हमारे आती है सभी हमें दी जाती है और सबसे विशेष बात की हमारे बच्चों के लिए भी यदि हमारे बच्चे ने इंटर कर लिया है या हाई स्कूल कर लिया है तो उसके लिए प्रधानमंत्री कौशल प्रशिक्षण संस्थान में एडमिशन दिया जाता है हमारे बच्चे छह महीने की ट्रेनिंग करने के बाद वहां से उनको जॉब भी दिया जाता है जिससे की आजीविका हमारे परिवार की दुगनी बढ़ जाए यह सरकार का प्रयास रहता है और हमारा भी ये प्रयास रहता है कि जब हम पद पर हैं बैठे हैं कि जो भी पंचायत में इस तरह का परिवार होता है उनके बच्चे होते हैं तो उनको हम ट्रेनिंग के लिए कहते हैं और आज बहुत कई जो बच्चे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जयपुर है देहरादून है दिल्ली है सभी बच्चे ट्रेनिंग करके अच्छा कमा रहे हैं और अपने परिवार के आजीविका को पढ़ा रहे हैं ये आपके गाँव के अंदर सोलर ग्रुप ये सोलर ग्रुप के अंदर कितनी महिलाएं है और ये कितना कमाते हैं हर है हर महीना हमारे यहाँ पर सात महिलाएं हमारे ग्रुप में होती है हमारे यहाँ पर अलग मेंबर अलग मेंबर का अलग अलग ग्रुप काम कर रहा है कोई मेम्बर हमारा पशुपालन कर रहा है कोई मेम्बर हमारा राशन का पैकिंग कर रहा है कोई ग्रुप हमारा नर्सरी का कर रहा है इस तरह से अलग अलग उनके होते तो मैक्सिम मैं ये कहूंगी कि एक ग्रुप की मंथली की 20,000 के करीब आय होती है जिसमें से कि वो आपस में जो मेंबर हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनको पांच हजार छह हजार इस तरह से आमदनी हो जाती है तो so, ये अपना अपना अकाउंट्स में गवर्नमेंट डालते हैं नहीं तो खुद इनको मिलता है नहीं ये हम अपने से जमा करते हैं मंथली का सौ रुपया दो के हिसाब से हम करते हैं छह महीने के बाद दस हमारे अकाउंट में सरकार का आता है और फिर हम प्रोजेक्ट बनाकर देते है की हम कौन सा काम करेंगे तो फिर हमारे पास डेढ़ लाख रूपया सरकार का एक ब्याज से आता है हम उस पैसे से अपनी आजीविका बढ़ाते हैं जो हमको काम करना है जो प्रोजेक्ट हमको दिया है सिलाई हो हमारा पशुपालन हो या हमारा अदर मसालों का हो मशरूम का हो कोई भी काम हमारा हो तो वो हमारी महिलाएं उस पैसे से करती है और बाइक तो वो बैंक में जमा होता है और आपस में उस पैसे ऐसी हम किसी को प्रॉब्लम है तो वो हम दे देते है की कि यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उस पैसे को हम बैंक ऐसी निकाल कर दे सकते हैं जिससे की दूसरे से पैसा लेना ना पड़े कभी भी किसी भी समय जरूरत होती है तो महिलाओं के पास हमेशा पैसा रहता है उनके पास जिससे कि वो मदद कर सके अपने ग्रुप में किसी को यदि प्रॉब्लम आई है तो खुद ये हम इसमें सुशिक्षित है इसमें हमारा स्किल्स है इसमें कौशलता है हमारा इसको लेकर हम ये काम वो काम करेंगे ऐसा महिलाए आगे आएंगे नहीं तो आजीविका मिशन के जरिए ये काम आपको सौंपा जाता है नहीं ये ऐसा नहीं है जो भी ग्रुप्स जो भी काम करना चाहता है वो अपनी सभी महिलाओं की एक मीटिंग बिठाते हैं उस मीटिंग में ये तय होता है कि हम ये अपने लिए हम ये काम करेंगे तो उसी के उसी के डिमांड हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में देते हैं कि हमें ये काम करना है तो उसी के हमारे पास पैसा आता है और महिलाएं ही करती है सब काम हाँ उसके लिए गाइडेंस हमें विभागीय अधिकारियों द्वारा दिया जाता है ट्रेनिंग होती है और मार्केटिंग होती है बाकायदा और काम सब महिलाएं कर सिखाया जाता है कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे जैसे हमारे यहाँ पर हमारे उत्सव होते हैं हमारे यहाँ मेले लगते हैं तो हमारे यहाँ पर उनके लिए अलग से व्यवस्था होती है की आप भी आइए और मार्केटिंग के लिए आप भी काम कीजिए तो हमारी महिलाए जाती है वहाँ देखती है और अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो आप लोग आजीविका के मिशन के जरिए आप लोग जितना तेदेवार करते हैं वो सारे कहां बेचते हैं वो मार्केटिंग कहां पर करते हैं आप लोग लोकल हमारी मार्केट होती है हम उसमें देते हैं जो हमारे राशन की पैकिंग चल रही है वो हमारे आग, बाल विकास से जो हमारा अति कुपोषित बच्चों का जो राशन जाता है हमारा बाल विकास विभाग लेता है जो हमारे पौधशाला का निर्माण हमारे जो एस द्वारा किया जा रहा है वो हमारे कुछ प्लांट वन विभाग लेता है कुछ प्लांट अपने अथक प्रयास से हम अन्य विभागों को देते हैं जिससे की आमदनी हो मशरूम हम उगाते हैं तो मशरूम के लिए हमें सहयोग मिलता है हमें बेचने के लिए व्यक्ति दिया जाता है जिससे की वो मार्केट में जाए और अपना सब्जी मंडी में जो भाव है उसी मूल्य से हमारे सामान को बेचे और अब तो ये हो गया है कि महिलाएं खुद जाकर इस काम को करने लगी हैं। जो भी उत्पादन होता है महिलाएं उसमें खुद भागीदारी निभाती हैं। उत्पादन मास्क सैनिटाइजर वो भी चालू किया है न महिलाएं करना आपके ग्राम पंचायत के अंदर हमारे देश में जो वैश्विक महामारी कोरोना जो आई है उसके बचाव के लिए हमारी महिलाओं ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के साथ मिलकर और अपने भी सहयोग से 10,000 हजार मास्क बनाए बल्कि मैं ज्यादा ही कहूंगी कुछ ने अपने स्तर से भी बनाकर हम डिस्ट्रीब्यूट किए हर जगह दिए हर जगह उन्होंने जानकारी दी कि आप अपना बचाव रखिये सैनेटाइजर हमारे दूसरा एक ग्रुप बना रहा सेनेटाइजर ग्लब्स का हमारे निर्माण नहीं हो रहा है ग्लब्स हम लोग खरीदते हैं ग्लब्स भी हम लोग देते है राशन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हमने जन प्रतिनिधियों की यहाँ पर सहयोग लिया कि आप हमें कुछ सपोर्ट कीजिए और उन्होंने हमारा सपोर्ट किया कुछ हमने अपने स्तर से भी किया सेनेटाइजर भी हमने अपने आंगनबाड़ी अपने हॉस्पिटल्स अपने पुलिस प्रशासन अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया हमने देश पर इतना बड़े संकट आया है और हम में भी उसमें एक भूमिका निभानी चाहिए हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी देश के साथ काम करें इस महामारी से हमारा देश जल्दी आजाद हो और हम सुरक्षित उसी माहौल में दोबारा आ सके ऐसे प्रयासरत हम रहते हैं आप मास्क और सैनिटाइजर को फ्री में मुफ्त में देने से आपको पैसा कहाँ से मिलता है उत्पादन के लिए वो आप लोग क्लॉथ खरीदना पड़ता है आपको और फिर ियल खरीदना पड़ता है वो आप वो बनाने के लिए आप लोग टाइम इन्वेस्ट करते हैं ना तो वो पैसे कहां से मिलता है आपको फ्री में देने के लिए जो हमने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में हमें मास्क बनाने के लिए जो दिया गया था उसका जो कुछ पैसा हमारे पास आया था अपनी मेहनत का वो हमने कुछ महिलाओं ने डिस्ट्रीब्यूट किया और उसी से हमने ये लोगों की मदद की और मैं जहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी मेरी बात हुई जो यहाँ के संपन्न लोग हैं, उन लोगों को अभी मुझे सहयोग मिला जिससे की हम इस तरह की सेवा कर सकते है और हम कर रहे हैं अभी भी कुछ लोगों का मेरे पास देने के लिए जो आ, सामान है वो आया है जो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है पुलिस प्रशासन को साथ में लेकर चाहे वो राशन हो चाहे वो मास्क हो चाहे वो सैनिटाइजर हो तो हम उनकी मदद लेते हैं और वो हमारी पूरी मदद करते हैं कि आप जो आपको चाहिए आप लीजिए अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं मुझे पूरी मदद मिलती है यहाँ पर जिस वजह से मैं यहाँ पर ये यह एक पुण्य का काम कर लेती हूँ और मेरी सभी बहने मेरे साथ मिलकर इस काम को करती है कुछ पैसा हम अपने ऐसे जिसे जो हमने जमा किया है हमने थोड़ा पैसा उसमें से भी लिया है कि हमारा ये अपना पैसा है अपना हमारा है उस पैसे को हमने लगाया और हमने इस काम को किया तभी हम इस काम में सफल हो सके आ, किसी ने हमें कपड़ा दिया किसी ने हमें मशीन दी और किसी के पास सिलने के लिए नहीं थी मशीन उन्होंने अपनी मशीन दी पड़ोस से इस तरह से हमारा ये काम चला और अभी भी हम कार्यरत हैं इस काम में जो हमारा जो बनता है सेल करते हैं हम उसको भी 15 रुपए पर पीस के हिसाब से बेचते हैं, जो उसमें आमदनी होती है उस आमदनी से स्वेच्छा से जो भी महिला कुछ करना चाहती है तो वो कर रही है परिवार के ऊपर इस काम को करने के लिए कोई बड़न नहीं है सुनने में बहुत अच्छा लगा और फिर आप आजीविका के जरिए बना रहे हैं साथ साथ आप लोगों को जोड़कर कोविड से बचने के लिए मास्क बना रहे हैं। और फिर रेशन पैकिंग भी चला रहे है आप लोग और आप इतना समन्वय के साथ और संतुलन के साथ आप काम चला रहे है महिलाए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप महिलाएं है। बहुत दिल खुश होता है कि धन्यवाद देना चाहूंगी मैं सरकार को उत्तराखंड सरकार को कि हमें भी इस इतना मजबूत बनाया है कि हम भी आज देश के लिए कुछ कर रही है एन में आते हैं किस लिए आते है आप कौन सा शिक्षा लेने के लिए या देने के लिए आते हैं मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उत्तराखण्ड सरकार का जिसके माध्यम से मैं सरपंच कार्यकाल में हैदराबाद गयी और वहाँ पर जो भी मुझे ट्रेनिंग मिली विकास के बारे में अपने अधिकार के बारे में उसका मैंने ध्यान से सुना और अपनी पंचायत में आकर काम किया बहुत सी जानकारी जो हमको नहीं थी वहाँ पर हमको जाकर मिली कि हमको अपने काम कैसे करने हैं, हमारे कौन कौन से अधिकार हैं और जब मेरा कार्यकाल खत्म हुआ तब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका से जुड़ मैंने उसी ट्रेनिंग्स को फॉलो किया और आज अपनी पंचायत में वही काम में कर रही हूँ जो काम मुझे वहाँ पर देखने को मिले बहुत अच्छा वहाँ पर प्रशिक्षण संस्थान है बहुत कुछ सीखने को मिलता है सरकार से हम तभी कुछ मांग सकते हैं, जब हमें जानकारी होगी मुझे और जानकारी मिले जिससे कि मैं और अपने क्षेत्र का विकास कर सकू और इसीलिए मैं हमेशा प्रयासरत रहती हूँ पहले गाँव के अंदर महिलाओं का हाँ कुटुम्ब परिवार का कैसा जीविका रहता था और आजीविका के माध्यम से कौशलता निपुणता की वजह से लोगों के अंदर घरों के अंदर क्या क्या विकास हुआ यह एक बार आप बताएंगे आर्थिक स्थिति में कुछ बदलावट आया है क्या जी बिल्कुल आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है महिलाओं की उनके परिवार की आज वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा रही है अपनी आमदनी भी हो रही है किसी काम के लिए वो तत्पर रहती हैं उनको दिमाग में रहता है कि हमको ये काम करना है शुरुआत में समाज में जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो मुझे भी आई और मैंने भी फेस की लेकिन हिम्मत नहीं हारी और आज महिलाएँ भी जो भी सीखी हैं आज अपने परिवार के लिए कर रही हैं जो भी उनको आमदनी होती है उनका परिवार बढ़ रहा है जो हमारा कौशल प्रशिक्षण हमारा जो संस्थान है उनके बच्चे वहाँ ट्रेनिंग्स ले रहे हैं उनकी वहाँ पर जॉब लग रही है तो आगे आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई है और उन बाहर देखने का मौका मिला है बाहर निकलने का मौका मिला है और महिलाएं बहुत जागरूक हो गई है शिक्षित है जो महिलाएं नहीं थी अपने बच्चों को खासकर बेटियों को बड़ों को पढ़ा रही है जिससे की और अच्छे से वो अपने जीवन व्यापन कर सके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर मैंने ये महसूस किया है कि गाँव में सबसे ज्यादा यदि यहाँ पर विकास हुआ है तो महिलाओं की तरफ फोकस रखा गया है और महिला ही परिवार की ऐसी रीढ़ होती है जो अपने परिवार में यदि कोई हेल्प की बात आती है तो सबसे पहले अपने परिवार को मजबूत बनाने का बच्चों को मजबूत बनाने का काम करती है समूह की अध्यक्ष थी तो मैंने इंटर पास किया था शादी हो गई थी मैंने जब मैं बाहर जाने लगी मुझे जानकारी होने लगी मैंने एम किया है समाज और राजनीतिक शास्त्र से और आज मैं एमएसडब्ल्यू भी कर रही हूँ जिससे की और मुझे जानकारी मिलती रहे और मैं देती रहू और मेरे जो साथ की महिलाएं हैं वो भी काफी बढ़ चुकी है आगे मुझे कोई काम होता है वो उन्हें बताने की जरूरत नहीं होती उस काम को आज वो संभाल लेती है कोई नया काम में लाऊ क्षेत्र में काम करू मैं उस काम में रहती हूँ और पीछे मेरी पूरी टीम तैयार रहती है काम करने के लिए मैं भी निष्पक्ष भाव से पारदर्शिता के साथ उनके साथ खड़ी रहती हूं, तो वो भी से पुरा विश्वास रखती हैं, अपने मन की पुरी मुझे बता देती हैं, कोई प्रॉब्लम हो हम सब मिलकर उसका समाधान ढूंढते हैं और हमें यहाँ पर सभी प्रशासनिक अधिकारियों का जनप्रतिनिधियों का सबका हमें हमेशा बार बार सहयोग मिलता रहता है इसके लिए मैं उनको भी अपने रेडियो के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने आज इस क्षेत्र की महिलाओं को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दिया है और विश्वास जताया है और फिर आगे क्या करने का इरादा है आपको अपने गाँव के महिलाएं आजीविका के जरिए और आपके नेतृत्व में क्या करना चाहते है क्या करेंगे सर्वप्रथम तो मैं अपनी महिलाओं के बीच में बैठक कर कर पता करती हूँ कि हमें आगे क्या करना है हमारा फेडरेशन है हम अपने फेडरेशन के माध्यम से सरकार से योजनाए लाकर के अपने क्षेत्र को मजबूत बनाने का काम करेंगे जो हमारी बहन छूटी है जो भी विकास के बाद हुई नहीं कर पाई है या उसके पास तक नहीं पहुँच पाया है कोशिश करूंगी कि मैं वहां तक पहुँचू ऐसा नहीं है कि मैं आज सरपंच नहीं हूँ तो मैं वो काम नहीं कर पाऊंगी यदि वो पावर मुझ पर नहीं है और मेरी जगह दूसरे कोई हैं तो मुझे गाइडेंस मैं उनको गाइडेंस देने के लिए नहीं हिंच के आप हमारा ये काम करेंगे क्योंकि इसमें हम प्राथमिकता में आते हैं और अपने गाँव के लिए अपने क्षेत्र के लिए जहाँ तक यदि कोई समस्या आती है तो मैं उसके लिए कोशिश करूंगी अपने माध्यम से कि वो ना आ पाए और उसके लिए हम शांति पूर्वक तरीके से आगे बढ़े हम सरकार की योजनाएं लाएं सरकार हमको योजनाएं देने को तैयार है लेकिन हमको जानकारी का अभाव होने के कारण हम नहीं ले पाते अब हमको जितनी जानकारी होती है सरकार हमारे दरवाजे आज आती है हमको योजनाएं बताती है हमारी महिलाए योजनाएं लेती घर बैठे आज हमको काम मिलता है ये मैं अपने आप की बहुत बड़ी जीत मानती हूँ आप एस शामिल नहीं हुए थे और शामिल होने के बाद और आजीविका आने के बाद गवर्नमेंट के जरिए क्या क्या स्कीम्स प्रोग्राम्स है महिला विकास के लिए गाँव विकास के लिए इस्तेमाल करके उन सभी आप लोग काम चलाते हैं बिल्कुल हमें यदि किसी को हमें ट्रेनिंग्स लेनी होती है या हमें पैसे के लिए प्रॉब्लम आती है तो हम उसके लिए विभाग को कह सरकार को हम अपना आवेदन पत्र देते है हमें ट्रेनिंग्स दी जाती है अगर हमें फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है तो हमारा हमें फाइनेंस के लिए प्रोवाइड किया जाता है बैंक से अगर हमें मार्केटिंग की प्रॉब्लम आती है तो हमें मार्केटिंग की भी व्यवस्था की जाती है घर बैठे तो इससे ज्यादा सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या होगी कि हम इतना सब होने के बाद हम अपने को मजबूत ना बना पाए हम इसीलिए हम धन्यवाद में बार बार यही कह रही हूँ कि हम धन्यवाद इसलिए देंगे कि जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी आज वो महिलाएं राष्ट्रीय स्तर पर जिला स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर चुकी है अच्छा लगता है उनको देखकर मेरी अपनी सोच है कि एक लिजित पापड़ की जो कंपनी बनी है वो भी एक ऐसे जी थी आज उसका कितना नाम है आंचल का कितना नाम है तो हम भी इसी तरह से मजबूत होकर महिलाएं सब सशक्तिकरण की उदाहरण बनकर हम भी ऐसा नाम करें ऐसी मेरी सोच है और मैं अथक प्रयास करूंगी कि मैं वहां तक पहुंच सकू जहां चाहा वहां रहा यदि हम किसी काम को अपने मन में ही नहीं रखेंगे तो हम उस काम तक पहुंचेंगे कैसे और बार बार हमें कोई प्रॉब्लम आने से हमारी प्रॉब्लम सोल्व होती है हमें रास्ता दिया जा, दिखाया जाता है और हम चाहेंगे की आगे भी हम निष्पक्ष भाव से इस तरह से काम करें कि अपनी साथ साथ औरों के की आजीविका को भी हम बढ़ा सके आपको बहुत बहुत बधाई आप समाज में विकास लाने के लिए आप बहुत कोशिश कर रही है धन्यवाद रेडियो में आकर आप अपना सोच विचार आपका एक्सपीरियंस ये सब बताए है, बांटे है और ये सुनकर बाकी महिलाओं में भी वो सशक्तिकरण और वो अपने आप पे आत्मविश्वास आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देंगे गाँव में रहकर, अपने घर में रहकर ये विकास करेंगे जब तक महिलाए अपना अपना जिम्मेदार स्त्री पुरुष महिलाए और पुरुष अपने अपने जिम्मेदार को अपने स्थल पर रहकर ही कर सकते हैं।